ओम ज्ञान चमी रंधान शलाखया चु ये नस्म श्री गुर नम कुछ व्यवहारिक शिक्षा है ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है श्रील प्रौपद इस शिक्षा भी हमको दे थकी होए गाड़ी चलाना नहीं और सीट बेल्ट लगाना मैं बाबा सभी भक्तों को बोलता हूं लेकिन वे सब सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमको रक्षा करते है तो हमको रक्षा करते है कैसे इस प्रकार व्यवहारिक उपदेश देने के द्वारा तो कुछ भक्त कितने महीने के पहले तीन चार महीने के पहले जमना गुजरात जमनाकर से द्वारका जाने वाले थे और सब बहुत थक गए है और क्या हुआ एक्सीडेंट क्योंकि सीट बल्ब बजाया है ऐसा बच गए लेकिन गाड़ी तो नष्ट हो गया सो so, महत्वपूर्ण और भौतिक शिक्षा है लेकिन महत्वपूर्ण है सौ क्या क्या प्रश्न है इन इंग्लिश is it advisable to take diksha knowing your family members do take non-vows is diksha a must for my spiritual progress <coughs> this is by kanam hai suman suman suman suman or... suman kon hai to nahi hai is it sorry is it advisable to take tiksha knowing the family members take non veg who asked this not here okay so I'll maybe do that later marathi tanda pranam mere roote tiksha ho chuki hai pichle saal hum din saath rehte the ah aur unhein mere ladki ko बात उसे जो लेकिन मेरा वो मेरा बहुत चले मैं क्या कहूंगा यदि हा कहूंगा तो फासीम मुझको निंदा करेंगे या यदि ना कहूंगा तो पत्नी मुझको निंदा करेंगे तो आप सब आपस में कुछ समन्वय कैसी है श्रील प्रभुपाद गुरुकुल के बारे में प्रहलाद महाराज वक्ष बार बार बोले कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भगवत ने हा दुर्लभंग मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम जिसका अर्थ है आपका मन अलग जगह कुमार आचरित प्रज्ञा जो प्रज्ञा है जो विशेष बुद्धिमान है वे कुमार वस्तु से अर्थात जीवन का इस मानव जीवन का शुरुआत से भागवत धर्म पालन करते है क्योंकि इस मनुष्य जन्म क्षणिक है परंतु इसका विशेष अर्थ है कि इस क्षणिक मानव जीवन में भागवत धर्म पालन करना संभव है इसलिए शुरुआत से कृष्ण भक्ति करना चाहिए तो गुरुकुल लड़के के लिए गुरुकुल जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है कृष्ण भक्तिमान होने के लिए लेकिन उससे सुविधा होती है जो राक्षसी तथा विद्यालय नहीं में नहीं, नहीं मिलते तो गुरुकुल में कृष्ण भक्ति शिक्षा होती है और शाख का गुरुकुल में कैसे हिरण्यकशिपु का काशि राक्षस होना वो ही शिक्षा होती है जो आजकल ये सब स्कूल में होती है उस प्रकार की शिक्षा सो so, आपका क्या राय है इसके बारे में <laughs> आप जाभु तो स्कूल साधारण स्कूल इत्यादि जाने के पश्चात भगवत विद्यापीठ में अध्ययन किया है जिसमें संस्कृत माध्यम में श्रीमद् भागवत शिक्षा होती है तो आपका क्या राय है ठीक है तो आप पति पत्नी में आप बातचीत करके आप निर्णय खींचिए There's a question about seven tongue sankirtan. Who asked this? Yeah. Well, the answer is in Bhakti Siddhan Vai Bhav. You can look it up yourself. In Krishna Book, did Kaliya snake poison the Yamuna lake on purpose? Or was it poisoned by his mere presence okay you can ask <coughs> yeah in krishna who the hindi hindi mein krishna leela mein kali krishna ki kali pustak ki kahani nahi hai wo krishna leela mein aaye the hue hmm. कृष्ण लीला में क्या कालियानाथ ने यमुना का जो तालाब था था था उसको हेतु किया था? या वह हो गया उसके उपस्थिति मानों से तो श्रीमद भागवत से हम इस प्रकार समझते कालिया का स्वास में इतना विषक्त हवा था कि आपने आप इन वो कालिया की उपस्थिति से पूरी अलाका तो एकदम विषक्त हो गया है उसके अलावा वो आगे विश तो फाइल नहीं हुआ तो शायद करना चाहता था लेकिन ऑटोमेटिकली अपना आप तो पूरी अलाका तो ऐसे विशक्त हो गया ओके इट इज ए क्वेश्चन इट इज ए क्वेश्चन आई आस्टेट सुनते गिर रहे थे यार आप, आप दीजिए उसके बाद में थोड़ा सा कहूंगा वो yes. जो डिब्रुगा आसाम yes. hey, आपको देखा हा, हाँ हाँ तो आप पूछिए आपके चार कमरों में मैं करता uh, महाराज मैं निवेदन करता हूँ कि आप डिब्रुगढ़ आसाम की वहाँ पर मुलाकात में हम जो यहाँ की जो काउेशन मरते हैं वो बहुत ही लाभान्वित होंगे आपके आपके उपस्थिति से तो आपकी मुलाकात में हम आशा करते हैं अपेक्षित मुझको बोला है देख देख देख। वो डिब्रुगढ़ आसाम जाने के लिए ओके केवल बार आसाम से नहीं है बहुत बहुत जायगा से भक्तों मुझको बुलाते मुझे बहुत कुछ करना है शिलो प्रभाग की सेवा में इस जीवन में मुझे मालूम नहीं और कितने साल इस शरीर में रहूंगा तो टाइम मैनेजमेंट <laughs> कैसे सीमित समय में, में सबसे अच्छी तरह शिलो की सेवा कर सकता हूं तो इस ईश्वरीय ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो यदि कुछ पुस्तक लिख सकूंगा सीमित समय में वो सब पुस्तक रहेगी तो इसलिए मैं सब आमंत्रण ग्रहण नहीं कर सकता एक और भी चाह है कि इतने सा भ्रमण करने से शरीर की स्वास्थ्य तो अच्छी तरह नहीं रहते तो इसलिए इस प्रकार श्रावण कीर्तन शिविर का आयोजन है क्योंकि मैं बहुत बहुत जगह नहीं जाऊ नहीं जा सकता हूं लेकिन आप सभी भक्त यहां आ सकते हैं तो यदि मैं स्वयं अलग अलग जाएगा यही जाऊंगा तो मेरे कुछ शिष्यों प्रचारक मेरे प्रतिनिधि रूप में जा सकते डिब्रुगढ़ गया उसके पर, इसके पे कौन गया मधुकंड एक बार गए और कौन गोविंद दत्ता और सनातन गौर भी गए हैं एक बार आश्रम गए हैं तो अभी गोविंद दत्ता प्रभु जो स्लोवेनिया यूरोप के हैं तो हिंदी में ही प्रचार करते हैं तो गोविंद दाता प्रभु आपको बुला सकते केवल गोविंद नहीं है और बहुत है प्रचारक विशेष आकर्षण है फरंगी प्रचारक श्वेतंग श्वेतंग वैष्णव ठीक है नेपाल से भी भक्त आए हैं कुवैत से भी डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री नो एंड यू कान गो टू कुवैत कुवैत जाने के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए इट्स हाँ वो लेकिन डिग्री तो नहीं है तो नहीं है किसी भी भाषा में किसी भाषा में डिग्री नहीं है तो औ प्रश्न नहीं है तो है कुछ प्रश्न ठीक है तो यहां के पहले कुछ इकोन वृंदावन भक्त ब्रह्मचारी मेरे पास आया है आए थे और मुझको बताएं कि यहां से वे शिल की इच्छा के अनुसार सब के बारे में प्रचार करते हैं क्योंकि पूरा दुनिया से सब भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ से बाणाश्रम के बारे में प्रचार होना चाहिए और आसपास गांव में सब देहात लाका में वो वाणाश्रम प्रचार कहते हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो सही समय तो आपका क्या प्रश्न था राजस्थानवासी कौन है? कौन कौन? जो खा हाँ सकते लेकिन वो उद्देश्य तो अपराध नहीं है कृष्ण की सेवा करना अज्ञान से ऐसे करते लेकिन भावना अच्छी है कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए एक बार यहांदावन से वृंदावन से आलीगाह के पास गए थे जिसमे वो एक बहुत बड़ा बानिया था उठाईगाक काम पर नहीं खामा लगा और इनके वंश में बहुत फिर इसके पहले से वो श्री कृष्ण मूर्ति की सेवा हो रही थी तो शिलो प्रापात उसको बंद करना नहीं बोले शिलो प्रापात तो कुछ सलाह देते थे जिससे वो पूजा जो अचित्र चल रही थी जो जिससे वो और बढ़िया हो सकती है ऐसे कुछ सुझाव देते कुछ दिन के पहले मैं इंग्लैंड में था और वहां पर मेरे एक गुरु भाई स्मरहरि प्रभु जो यहा पर थे वो मंदिर बनाने का समय कुछ साल यहाँ पर स्कॉन वृंदावन में रहते थे, थे पांच साल और वो मुझको बताए कि कुछ दिन के पहले में अर्थात वे वृंदावन वापस जाके कुछ भक्तों से बात की जो उस समय से परिचित थे तो एक वृंदावन के गोस्वामी से बात की कि आपका राय में शिल प्रभुपाद का क्या प्रधान था वृंदावन के लिए और वो गोस्वामी स्मारि प्रभु को बताए कि शील प्रोपाद इतना सुंदर मूर्ति सेवा स्थापना की वृंदावन में कि हम सब जो प्राचीन गोस्वामी वंश के है हमें शर्म से हमारी पूजा का मान और बढ़िया किया था हमको जबरदस्त से हमारी ठाकुर सेवा उसको क्या बोलते इंप्रूव किया क्या बोलते इंप्रूव <laughs> विकास विकास किया क्योंकि उस समय वृंदावन में बहुत मंदिर तो उसमें तो ठीक नहीं थी और बहुत जाएगा जर्जड़ था क्या बोलता हिंदी में जड़ित ऐसे व्यंगे हुए जर्जड़ था और लेकिन वो शिला प्रभुपा आज तो कृष्ण बलराम की सेवा इतना बढ़िया स्थापित किया है कि हमें भी अभी ठाकुर जी की सेवा उस प्रकार करना हम प्रयास करते हैं तो सेवा बंद करना एक मंदिर में जो वो जन साधारण मंदिर जहेर आप जो गुजराती में बोलते जय है का जनता के मंदिर उसको बंद करने का नहीं और वो कैसे ही पूजा अच्छी तरह चले की ही प्रचार करना मेरा सुझाव <laughs> शिल प्रभा अच्छा नहीं लगते थे कि वो पुजारी तो आ, फैसलधारी पुजारी है मतलब पैसा लेने वाले तो कस वो एक परिवार में अगर वो मंदिर स्थापित है तो परिवार के सदस्यों की सेवा करना ऐसे ऐसा नहीं है कि एक पुजारी को पैसा देना और हम वो पैसा देने से ही हम पुण्य मिलते हैं। वो उद्देश्य तो ठीक नहीं है तो स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए और क्या हाँ मूर्ति सेवा का मतलब सेवा सेवा होने चाहिए नहीं सेवा का मतलब जब मैं चाहता हूँ तो खुद सेवा करता हूं और बाकी समय गोपाल भूखी रहते है वो तो सेवा नहीं है भगवान की सेवा साक्षात होने चाहिए तो आप इस प्रकार प्रचार कीजिए कि सेवा का मतलब सुबह मंगल आरती भात का समय से शायन तक और दिन का समय भी और भगवान को कुछ शायन देना है हम देखते बहुत मंदिर में तो शायन नहीं देना है। तो, तो वहां भी वो भोग और आरती के बाद भगवान को शायन देना है फिर उसके दो घंटे के बाद अढ़ाई आरा, घंटे के बाद भगवान को उठाना ऐसे है तो वो तो सेवा है अपनी सुविधा के अनुसार वो तो सेवा नहीं है वो खुद रखना जैसे है हरे कृष्ण मायावादी न भक्त भक्त है <सवतीदरिये> गौर संप्रदाय के भक्तों के अलावा तो सभी भक्त मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं मुक्ति वो, वो मुक्ति शब्द उसका वो आर्थ समझते वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना ऐसे नहीं है उनका विचार में मुक्ति है वैकुंठ प्राप्ति वहां पर भगवान की सेवा करना परंतु उनका उद्देश्य है मुक्ति प्राप्ति तो महाप्रभु ऐसे भी बोले आई नंद थी रंग पति तंग मांग विषम भूधो कृपया था पफा दफा कर चिंत की मैं इस घर संसार में फित हो गया हूँ तो मुझको उदाह करो और आपके चारण राज्य में कर जैसे मुझको स्थिति प्रदान कीजिए तो अहित्यु की सेवा मैं जन्म जन्मनी सुर भव भक्ति और अहित्यु की सेवा के लिए प्रार्थना अर्थात की कीट जन्म हाउ जी मुख्य ब्रह्म जन्म नहीं मोर आस वो उद्देश्य संपूर्ण शुद्ध है तो ज्यादातर जो भक्ति में आते हैं तो प्रथम अवस्था में तो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आता चतुर्विधा जन्ते अर्थ जिज्ञास और अर्थार्थी तो लोग जो अर्थ है अर्थात इस भौतिक संसार में दुखी है और दुख से बचाने के लिए भगवान के पास आते तो ऐसे ही बहुत भक्त है तो ऐसे ही भक्ति को आश्वासन देने के लिए श्रीमद भागवत में भी बहुत श्लोक है जिसमें प्रमाण है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं वे इस भव संसार से मुक्त हो जाते है hmm. विफदंग फरंग फरंग फदंग फदंग फदंग यद विपदंग न थे शम उस श्लोक का शोक क्या है समाज पबंग महत्दो मारे पदम स फदंग फरंग फरंग फदंग फदंग फदंग यद विफंग नथेशम तो वो श्लोक है आयसे बहुत श्लोक है भगवान भाई कि जो भगवान कृष्ण के आश्रय में आते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यांग यो वे थी तत्व त्यक्तवा दे हंग पुनर्जन्म नई थी मा मोर्जना तो हम मुक्त होने चाहते अर्थात हम बब संसा नहीं चाहते हम भौतिक चेतना से मुक्त होना चाहते प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से हम कृष्ण को भूलते इसलिए हम वो प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो उस प्रकार जैसे जा, अन्य संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में मुक्ति प्रार्थना वो अपराध नहीं है दोष नहीं है क्योंकि जीव का स्वभ, स्वभाव है मुक्त हम अभी बद्ध अवस्था में है लेकिन जीव तो मुक्त होने चाहिए परंतु उससे मुक्त होने की इच्छा से और बहुत ही उत्कृष्ट उद्देश्य है संपूर्ण अहितु की भक्ति तो वो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है मम जन्म नहीं जन्म नीश्वरी भवथात भक्ति और अहितु और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से सुनने से लोग जो अर्थ है जो दुखी है इस भव्यसार में जो भगवान के पास आते हैं दुग्ध निवारण के लिए तो गोय भक्तों की संगति से वे भी इस धारणा पकड़ेंगे कि मुक्ति परम उद्देश्य नहीं है मुक्त में कृष्ण सेवा करना चाहिए और मुक्ति के लिए प्रार्थना करना वो श्रेष्ठ प्रार्थना नहीं है श्रेष्ठ प्रार्थना है मम जन्मनी नी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति राहित की थोड़ी तो अर्थात या। यदि मैं बार बार जन्म लौंगा तो ठीक है परंतु हर एक जन्म में कृष्णा जगदीश की सेवा करना चाहता हूं तो एक परिप्रक्ष से उत्तर दिया था इस बार और दूसरा परिप्रक्ष से हम मुक्ति वंचा को गाली दे सकते है <laughs> तो जैसे थे लोग भक्ति में आते हैं उनका कौयान होते हैं तो ऐसे ही भक्तों को सूचित करना चाहिए कि भक्ति भक्तिमाई मुक्ति से ऊपर अहितु की अवस्था है अहेितु की भक्ति भक्तों जो मुक्ति के निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते है और उस भक्ति कहते हैं तो ऐसे लोग ज्ञान मिश्र भक्त बोल सकते यदि वो भक्ति भावना मजबूत है और यदि मुक्ति की इच्छा मजबूत है तो ऐसे लोग मायावादी बोलते वेद तो सूक्ष्म है तो मायावाद क्या है और जिससे हमारी भक्ति में मायावाद का कुछ भी गंध नहीं है इसलिए बहुत चर्चा करना चाहिए क्योंकि विशेषकर जो भक्त जो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं उनकी संस्कृति में या आधुनिक हिंदू संस्कृति में वो मायावाद प्रभाव बहुत है तो यदि हम मायावाद के बारे में प्रचार बहुत तो नहीं करेंगे तो वो अंतर है शुद्ध भक्ति और मायावाद में तो लोग तो पहचान नहीं करेंगे और भक्ति का नाम में वे मायावाद इचंक का पोषण करेंगे और इस प्रकार उनकी भक्ति तो शुद्ध नहीं होगी बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तबुत ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन तो so, बहुत जन्मों में भी हम श्रवण कीर्तन कर सकते है और उसका वास्तव कृष्ण प्रेम प्राप्ति हम नहीं मिलेंगे यदि हमारा श्रवण कीर्तन में अपराध होते हैं। और मुक्ति वंच वो सबसे बड़ा अपराध है धर्मोदेव मुक्ति वंश कैथ प्रधान चाह कृष्ण भक्ति हो अंधर धन चेतन चार चामृत का प्रारंभ में कृष्ण कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत का कैथप धर्म शब्द का विचार करते कईथप धर्म क्या है तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कैथप धर्म है चतुर्भाव धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिनमें मुक्ति वंश सबसे बड़ा कैतब अर्थात धोखधन धर्म दे मोक्ष वंश कैतव प्रधान चाहा हो जिससे कृष्ण भक्ति मतलब हो जाते हरे कृष्ण गुरुत मेरे क्षेत्र का टीवी पर देखना भी बंद कर दिया है बंद मेरे प्रति टीवी को जानने को तैयार नहीं है वो चाहती है कि मैं उसमें महाभारत टीवी उठा के उसका सिर पर ठर दो क्या करे सबके घर में गुरु होना चाहिए लेकिन आजकल सबके घर में शैतान है त्रिविद नरक से इदम द्वारम नाशनम आत्मीन द्वार क्या है नरक जाने के लिए काम क्रोधस तथा लोपस् तस्मत एक तत् जीत काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए ये तीनों को चढ़ना चाहिए लेकिन टीवी से हम क्या मिलते है काम क्रोध और लोभ काम का मतलब सुंदरी नारी का नाच देखना और प्रेम प्यार। कृष्ण प्रेम नहीं है राधा और कृष्ण प्रेम वो प्यार नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस प्रकार तो प्रेम दिखाना है काम क्रोध तो ऐसे हिंसा प्रतिहिंसा लड़ाई करना वो ये दोनों मुख्य है टीवी में ऑलोब कौन बनेगा क्रौपति और ऐसे एडवर्टिजमेंट होते है ये चीज खरीद लो दूसरा चीज खरीद लो और इस प्रकार भौतिक कामना की वृद्धि होती है तो उससे चरित्र नाश होते है। लेकिन जैसे लोग तो स्मोकिंग करते है और उससे एडिक्टेड हो जाते है तो इस प्रकार लोग टीवी से एडिक्ट होते होते तो क्या करना वो भक्ति का नाशक है पूरा प्रश्न तो पूर्ण नहीं है मेरी पत्नी मेरी कोई महाभारत और कुछ आकर्षण देती थी परंतु ऐसे कार्यक्रम करे क्या पत्नी के साथ बच्चे भी टीवी देखने लगते है जो कुछ भौतिक कार्यक्रम देते हैं जो उनके के अच्छा नहीं है टीवी महाभारत कितने प्रमाणिक है टीवी महाभारत देखने से अच्छा है कि आप सब परिवार के कुटुम सब एक साथ बैठके ही शिलो प्रभात की पुस्तकें पढ़ेंगे कृष्णा बुक पढ़ेंगे और अच्छा है कि वो सब भक्त मंडली में सब जगह मैं आप कृष्ण कॉन्सियस ड्रामा करेंगे और इसे बच्चे भी वो महाभारत के में वो सब कहानी जो है सीख सकते हैं वो कितने साल के पच्चीस साल के पहले रामायण टीवी में आया था और वो नायिका जो सीता देवी का रोल वो जहा जहा जाती थी लोग तो सीता जी की पूजा करने चाहती थे लेकिन वो तो टी शर्ट जींस पहनने वाले थे <laughs> और अच्छा नहीं लगता वो बॉलीवुड नायक सो so, शिल इसके बारे में चैतन्य चाम का व्याख्या में उन्होंने कहा कि वो भक्ति से शील राव बात की भक्ति श्री राम सरस्वर ठाकुर बोले की यात्रा दौल है नारद उस प्रद हम नहीं चाहते नारद चाहते यात्रा दौल क्या बोलते हिंदी में यात्रा जैसे पृजाब में भी ऐसा होता है कि यात्रा का मतलब गांव गांव में ड्रामा ड्राम जाते हैं और Hmm? श्रीडी नागा।, नागा स्ट्रीट ड्रामा तो उद्देश्य खराब नहीं है लेकिन काल का प्रभाव से वो सब उसका मुख्य उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना। तो शिल नाटक के बारे में बोले कि वो सब जो रोल लेते हैं तो सब शुद्ध भक्त होने चाहिए मतलब माला जापने वाले जो फाइसा के लिए नहीं करते भक्ति के लिए ही करते बहुत कठिन है कृष्ण भक्ति प्रचार क्योंकि काली का प्रभाव बहुत बहुत ही है माया का प्रभाव से मुक्त होना बहुत कठिन है यदि हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यदि हम बोलते ठीक है थोड़ा सा महाभारत देखेंगे तो बाद में हम देखेंगे कि जो पीसों घंटे में ही टीवी देखते रहते हैं so, सो मेरे चाह है खड़ा चाहिए लेकिन कैसे या जस परिवार में आपको निर्णय करना पड़ेगा ऐसे ही बहुत परिवार में कि पति तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं पत्नी तो नहीं चाहते हैं पत्नी करने चाहते हैं लेकिन पति की इच्छा नहीं है तो कैसे एडजस्ट करना बहुत कठिन है इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नाश नाश नुग में सभी अवस्था कठिन है इसलिए इस कल में ज्यादा तपस्या करने का जरूर नहीं है बड़ा पंडित होने का जरूर नहीं है तो हरि नाम ही करना है हरि नाम करने में बहुत कुछ सहाना पड़ेगा और बहुत संघर्ष भी होते हैं क्या hmm. hmm. चैनल तो पर के हैं। हे आई चैनल दिशा चैनल पर के क्या नाम है टीवी टीवी दिशा। दिशा।, दिशा दिशा या निशा दिशा।, दिशा अच्छा वो जिसके बारे में वो चर्चा की दिशा नहीं देखा था इससे इसके बारे में नहीं बोल सकता एक बात है कि कल चूंकि इसको नाम लगाना है उसका अर्थ है नहीं है कि सब कुछ जो इसकोन का नाम में आते सब कुछ शुद्ध भक्ति है तो इसकोन एक बड़ा संस्थ है और उसमें ही सब लोग तो अच्छी तरह शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन के अनुसार सब कुछ नहीं करते तो सावधानी से देखो मुझे मालूम नहीं क्या है वो दिशा अचान नहीं हुआ पहली बार सुन रहा हूं कि ऐसा अच्छा है। लेकिन टीवी देखने से और अच्छा है शिलो प्रभापात की पुस्तक है पर शिलोप्रभुपात तो इस उपदेश हमको बार बार देते टीवी देखने से बुद्धि कम जाती है साइंटिफिक सायन, रिसर्च से ये पता चलता है कि टीवी देखने से लोग की बुद्धि कम जाती है तो अच्छा हो शिलो प्रभा की पुस्तकें पढ़ना भक्तों के साथ नाटक बनाना यदि भगवान को बुलाना है आपका घर में इनकी एकदम बढ़िया सेवा होने चाहिए नहीं है कि हम गेस्ट को बुलाते फिर हम बोलते है तो ठीक है बैठो मैं बाहर जाता हूँ और तुमको खिलाना संभव नहीं होगा क्योंकि मैं बाहर रहूंगा समय नहीं है तो बैठो बस अकेला तो अगर भगवान को बुलाना है तो इनको राजा के राजा की सेवा से उनकी उस से उससे ही बड़े उनकी सेवा होनी चाहिए तो घर घर में ठाकुर जी की सेवा होने चाहिए लेकिन सेवा होने चाहिए सेवा का मतलब वो चौबीसों घंटे में कुछ ना कुछ होने चाहिए इनकी सेवा में मंगल आरती करना भोग छोड़ाना शायन देना कीर्तन करना ये सब करना है और यही विचार भी करना चाहिए कि यदि परिवार में खाली तीन चार व्यक्ति है और अगर एक दो बीमार होते तो सेवा चित्र नहीं चलेगी तो यही विचार करना चाहिए सेवा करने के पहले पूर्व काल में परिवार का मतलब था कम से कम बीस तीस सदस्य आजकल हम दो हमारे दो चलते हैं और हम दो और हम दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चे भी दिन भर पढ़ाई करते हैं तो इसी अवस्था में कैसे भगवान की सेवा हो सकती वो ठाकुर जी की सेवा आप सेवा कर सकते हैं हरि नाम से समझाना समझाना तो आधुनिक साइंस के द्वारा समझाना समझना और समझाना संभव नहीं। है।, नहीं है ये धाम अप्राकृतिक भूमि है भौतिक भूमि रायो खमनो बुद्धि वो सब भौतिक वस्तुओं से घटित नहीं है ये भगवान का धाम है तो कैसे समझना है ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए कि ये धाम साधारण वस्तु नहीं है ये भगवान का धाम है मैं साइंस के द्वारा प्रमाण नहीं दे सकता ये सब बात वो अपराकृत चिन्हय धाम के बारे में वो सब बात जो है उसका साइंटिफिक उसके बारे में साइंटिफिक प्रमाण देना संभव नहीं है तो साइंस तो कल ही इस भौतिक प्रकृति के बारे में है और हमारा साइंस है भगवत सत्व विज्ञान जो श्रद्धा युक्त होने से ग्रहण करने चाहिए कैसे संभव है तो है सब सब कुछ दोनों प्रकृति अंतरंग शक्ति बाहिरंग शक्ति सब भगवान के अधीन है भगवान सब कुछ कर सकते हैं हमारा दोष है कि हम सब कुछ तथा साइंस के द्वारा समझना चाहते हैं लेकिन भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति वो सब भौतिक बुद्धि के अतीत इसलिए वो भौतिक साइंटिस्ट भगवान को विश्वास नहीं करते भौतिक साइंस का विचार में वो किसी चीज जो हम नहीं देखते हैं जिसका माप हम नहीं कर सकते तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता तो भक्ति में प्रवेश करना का पहला शर्त है वो सब जो आधुनिक भौतिकतावादी भो, साइंटिस्ट बोलते हैं, वो सब अविश्वास कर वो सब जो वही बोलते हैं, वो हमारा विषय नहीं है हमारा विषय है वो ज्ञान जो हम सनातन शास्त्र से न शास्त्र में वो ज्ञान जो है वो सनातन है और आज वो साइंस जो है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी के बाद बच्चे तो दूसरा तथा कथित ज्ञान साइंस का नाम है पढ़ेंगे क्योंकि इस कहते हुए साइंस हमेशा बदलते जाते हैं लेकिन जो सच है उसका बदलना नहीं है जो हम शिल से सुने वो सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी भगवान से सुन रहे हैं जो ब्रह्मा जी नारद को बोले जो नारद व्यास को बोले जो व्यास माध्माध्व को बोले और इस प्रकार वो ज्ञान जो परंपरा में से आता है, उसका बदलना नहीं है क्योंकि ये सच है और शास्त्र में ऐसे कहना है कि इस वृंदावन धाम अप्राकृत है अप्रलायी का समय है वृंदावन धाम रहते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए बस कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है नहीं है ही नहीं होगा साइंटिफिक प्रमाण है वो आध्यात्मिक साइंस भगवत विज्ञान प्रमाण है वो ही प्रमाण लेकिन टेस्ट लेके ही बंक्शन बर्नर लेके मैथमेटिक को फॉर्मूला कहने से ही वो वृंदावन को समझना संभव नहीं है क्या अपने जगह पर रहकर नृत्य कर सकती जी क्या माता जी अपनी जगह पर रहकर कर सकती क्यों नहीं? सत्संग होना चाहिए पुरुष अगर उपस्थित हो वो संस्कृति है कि पुरुषों गे हैं और यदि महिलाएं अक, अकेले, अकेले है मतलब कोई पुरुष व्यक्ति नहीं है तो ऐसा आप सब कुछ करो महिला सत्संग में वैक्टिक जीवन का तारंपरिक विस्तार से की कृपा करें उसके अंतर्गत कर है वैष्णव सेवा तो वैष्णवों की सेवा करना कठिन है क्योंकि वैष्णवों की कोई इच्छा नहीं है उनकी इच्छा है कृष्ण भक्ति करना तो वैष्णव सेवा है कृष्ण कथा सुनाना उनके साथ कीर्तन करना और जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक कुछ भौतिक आवश्यकता शक्त, भी है तो वाइस सेवा में प्रसाद देना और यदि दूर से आते हैं उनके श्रीचरण प्रक्षालन करना और उनके लिए वाइसों के लिए रहना था बंदोबस्त करना ये सब वाइष्णव सेवा है भक्तों की बहुत याचना नहीं प्रयोजन नहीं है लेकिन जिससे वे खुशहुता से श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे इसलिए हम ऐसे कुछ खिला सकते हैं ठहराने की व्यवस्था कर सकते हैं इत्यादि मुख्य सेवा है शील प्रत की सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार पुस्तक वितरण ये सब वैष्णव सेवा है की सेवा। भक्ति और संसार के बीच बैलेंस करके बैलेंस क्या बैलेंस है भक्ति और संसारिक जीवन में श्री कृष्ण क्या बोले सार्वधमान भरित माम शरण तो वो ही बैलेंस है तो कैसे अर्जुन एकांत चरण है श्री कृष्ण के चरण में उनके उपदेश पालन करने से और श्री कृष्ण का उपदेश था युद्ध करना अर्जुन का विचार था कि इस युद्ध करना मायक है और आध्यात्मिक है युद्ध चरण श्री कृष्ण अर्जुन को बोले माम एकम शरणम प्रजा एकांत आश्रय करो मेरे चरणों में तो कैसे एकांत आश्रय लेना श्री कृष्ण के चरणों में इनका आदेश पालन करने से तो जब तक हम संसार में है तो तब तक कुछ ना कुछ करना है तो वो सब जो करना है तो श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार करना चाहिए और बैलेंस क्या है सततम कीर्त यंत माम यथंथ जुड़ा व्रता हमारे जीवन में तो ज्यादा समय है साक्षात कृष्ण सेवा करना चाहिए श्रवण कीर्तन यदि हम दिन में काम करते हैं तो श्रावण केतन के लिए समय कम होगा तो इसलिए ही वो काम जो करना है संसार चलाने के लिए तो उसको यथा प्रयोजन होना चाहिए ज्यादा काम करना जरूरत नहीं है और जितने भी जरूरत है जिससे हम संसार चला सकते हैं उस इतना सर है और बाकी समय श्रवण कीर्तन के लिए होना चाहिए तो आधुनिक समाज में ऐसे बैलेंस रखना कठिन है क्योंकि शिल प्रभुपद इस मंतव्य किया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट हार्ड वर्क आधुनिक सभ्यता का आधार है सदैव मेहनत करना तो इसलिए शिला प्रोपाद बहुत चाहते चैत है पुनः संस्थापन करना जिससे भक्तों शांति में ये सब आसूरिक भाव प्रवृत्त शहरों से दूर रहना और शांति में भक्त संग में कृष्ण भक्ति करना इसके बारे में आज वो गानाश्रम प्रदर्शन होगा ने नए भक्तों को रखने के लिए क्या करना चाहिए भक्तों कर। भक्तों को रखने के के लिए के लिए जुड़ रखना और प्रवीण भक्तों के लिए भी जुड़चर रखना जुड़े तो होना चाहिए जुड़े तो होते हैं कैसे ही हमारा पूरा विश्वास है मैं ही कृष्ण का दास हूं तो हमारी भक्ति में दृढ़ हो तो यदि पूर्ण विश्वास नहीं है या यदि विषय इंद्रिय सुख के लिए आशा है तो हमारी भक्ति जुड़ नहीं होगी यदि हम भक्ति करते हैं परंतु साथ साथ हम सोचते हैं कि इस संसार दुखमय है लेकिन इतना दुखमय नहीं है बहुत कुछ भी अच्छा है तो भक्ति में जुड़ नहीं होगी तो इसलिए ये ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न है कैसे भक्ति में जुड़ता कैसे भक्ति में निष्ठा कैसे भक्ति में नम्रता तो ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर है तो जिन उस प्रकार के भक्त जिनमें उस गुण है जो आप यन करना चाहते हैं तो ऐसे भक्त के साथ संग करना चाहिए संगात संजात है काम संग के अनुसार हमारी कामने की पुष्टि होती है तो यदि हम भक्ति दृढ़ चाहते हैं तो दृढ़ भक्तों की संगति करना चाहिए यदि हम नम्रता गुण लाना चाहते हैं तो नम्र भक्तों के साथ संगति करना चाहिए और नया भक्तों के लिए जुड़ता और प्रवीण भक्तों के लिए भी जुड़ता होने चाहिए कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त जो नया है तो बहुत उत्साही है और कुछ दिन के बाद थोड़ा ठंडा हो जाते हैं अभी मैं प्रवीण हो गए हूँ सब सब भक्त मुझको काफी सम्मान देते ही वो चेत ठीक है तो मेरा काम है खाली दूसरों को आशीर्वाद देना मैं यहाय करके सबको भगवान जय से शायन करके आशीर्वाद देता हूँ तो नवीन भक्तों प्रवीण भक्तों सभी भक्तों के लिए जुड़ता होनी चाहिए भक्ति में प्रणाम प्रत्येक में परमात्मा रहते हैं क्या सोचा है सबके सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं क्या परमात्मा के साथ प्रमा और में रहते हैं या भक्त के ब्रह्मा के हृदय में है हुँ? क्या के के साथ ब्रह्मा शिव बहुत देवता है वो जैसे शास्त्र में वो श्रीमद में वो श्लोक है कि फते है तो एक जीव जो एक शरीर का त्याग करते हैं तो दूसरे शरीर में प्रवेश करते तो ये सब संचालन कैसे होते है देव संचालन देव का मतलब भगवान और उनके सब सहचारी देवताओं और अजाम प्रख्यान में वो प्रमाण है कि भगवान विष्णु सभी जीवों का हर एक कार्य कला देखते रहते है तो भगवान परमात्मा विष्णु देखते हैं। ब्रह्मा भी देखते शिव भी देखते अग्नि भी देखते हैं। चंद्र भी देखते हैं। इंद्र भी देखते हैं। याम भी देखते हैं सूर्य भी देखते हैं सब कुछ जो हम करते हैं और सब देवताओं देखते हैं तो श्री कृष्ण अकेले नहीं है इस भौतिक संसार में वे उनके सब सहचारी प्रतिनिधि देवताओं के साथ इस संसार का संचालन करते हैं तो परमात्मा तो के साथ सभी देवताओं है उनकी पूजा सेवा करते हैं अच्छा क्या तो सबके परमात्मा के साथ है और सब देवता भी ओ गौ माता सूर्य में भी है तो ऐसा है ये सब देवताओं तो इस भौतिक संसार में हिस्सापी है वो कस उनकी स्थिति है गौ माता में जी वो ही संस्कृति है वो प्राचीन संस्कृति आधुनिक संस्कृति में तो नहीं है लेकिन ऐसे होने चाहिए जिससे कुमार से वो छोटी मतलब जो अभी लड़की है तो बाद में तो महिला होगी तो वो मातृ भाव लाने के लिए तो शुरुआत से लाड़कियों को ऐसे कहना माता अम्मा माता भी अपनी पुत्री को माता मारने पुत्री हाँ ऐसे जो वो पुत्री की माता है तो मतलब औपचारिक रूप में ऐसे बोल सकते हैं स्त्रियों का नाम नहीं कहना वैदिक संस्कृति में मैं वासुघोष प्रभु उनकी लाड़की है मैं देखा था कि वो वो उसका बचपन में भी उसको माता बोलो ऐसे आप शास्त्र में रिसर्च करो अलग अलग धर्म शास्त्र है लेकिन वो साधारण विधि है नहीं मातृवरदार और वैदिक संस्कृति में बचपन नहीं होते हैं हरे कृष्ण महाराज आना कई कह, कई बार मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरता हूं कि उसमें जीवन जीत का बर्तन आचार बहुत विचि लगता है उस उपस्थित मैं चुप रहना चित्र ही है भक्तों जो करते विचित्र ही है सुबह सुबह उठना ठंडे के मौसम में भी और विचित्र पोशाक पहनते हैं और विचित्र अलंकार लगाते हैं सब कुछ विचित्र है विचित्र होना अच्छा साधारण सामान्य होना ठीक नहीं है विचित्र होना अच्छा है लेकिन अतिविचित्र <laughs> क्या है ये वो कि वो नॉर्मल जीवन जो है उससे हम कृष्ण वो, वो उसको चढ़ के ही हम कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हमेशा सबके मन में वो संघर्ष होते हैं। एक तरफ से हम श्री कृष्ण का गीता उपदेश सुनते हैं और दूसरी तरफ से माया हमको बुलाते हैं तो इस प्रकार भक्तों कभी कभी थोड़ा विमोहित हो जाते हैं और इस प्रकार उनका आचरण विचित्र होते हैं। तो जो प्रयास करते भक्ति में वो साधु है तो अति दूराचारी होते हुए भी तो साधु है यदि अनन्य भक्ति है लेकिन उसके बाद मेरे माइक्रो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के बीच में आग्रमेंट चलता है उस जीवन के बारे में तो आप श्लोक इस श्लोक का विचार करो अभी सुद आचार्य भज थे महाम साधुर जो पूरा प्रयास करते भक्ति में लेकिन अभी पूर्ण सिद्ध नहीं होने का कारण से कुछ कहते है जो नहीं करना चाहिए तो फिर भी कि वो साधु है उसका विचार करना चाहिए और यदि आपका वो आचरण देखने से आपका मन तो बहुत विचलित हो जाते है तो आप वो ही भक्त को प्रणाम कीजिए दूर से और इनके साथ संग मत कीजिए घनिष्ठ संग मत कीजिए हो गया अभी आरती का समय है